जिसे कर्म को करते समय अंतरात्मा प्रसन्न होता है, जिसमें भय आशंका एवं लज्जा आदि कार्यों ना होता है, उसी कर्म को करना चाहिए, उसे विपरीत कर्म को नहीं। सत्य शमा, आजर्व, सर्नता, एवं कोमलता, ध्यान, क्रूरता, अभाव, अहिंसा दम, मन और इंद्रियों का सहीम पसंदता, मधुता और मुर्दुता ये दस प्रका� श्रोत बाहर भीतर की पवित्रता स्नान तर्पण दान मौन यज्ञ स्वधाय व्रत उपवास और उपस्थितियों को वश में रखना ये 10 नियम कहे गए हैं काम क्रोध मद मोह मत्सरिय और लोभ इन छह पर जीत लेने पर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है दूसरे को कष्ट ना देते हुए धीरे-धीरे धर्म का संगरेह करना चाहिए क्योंकि वही परलोक में सायह होता है, परलोक में केवल धर्म ही सायह होता है, पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी, बंधु, बांधव और घर का झाड़, समाज, ये सब वहाँ का सायता नहीं करते, जीवा के लाजनम्लेता और अकेला ही मर जाता है, पुण्य और पाप का भोग भी वह अकेला ही करता है। मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर को लकड़ी और ढेले की भांति पृथ्वी पर फेंककर भाई बंधु बांधव यूं फिर चल देते हैं परलोक में जाते हुए जीव के साथ तो केवल उसका धर्म जाता है अतः पुण्य आत्मा पुरुष परलोक में साथ करने वाले धर्म का संग्रह अवश्य करें धर्म को सहायक पाकर जीव नर के दुरस्त अंधकार से भली पार हो जाता है उत्तम बुद्धिवाला वाला पुरुष सदा श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करे और नीच पुष्का संग कर अपने कुल को उन्नति की ओर ले जाए जो स्वधाय नहीं करता सदा चारता उलहनन करता तथा आलसी एवं भुषित अन्न खाने वाला ऐसे भ्रामण को यमराज पीड़ा देते हैं i syliasz, że सदा यत्र seda, सदाचार का seda, czarka, और प्रणव के साथ प्रतिदिन किए जाने वाले सोला प्रणायम एवं माया में भ्रम कियारों को भी पवित्र कर देते हैं, जैसे सोने, चांदी यादि धातु के मल आग में तपोने से तपाने से जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय द्वार किए दोष प्रणायम में से नष्ट हो जाते हैं प्रणव सातों वहुतियों और तिर्विता, गायकरी, ये सब मिलकर एक प्राणायम मंत्र है, जो उनके जप में सलंग है, उसी को कहीं भी भय नहीं है। ओम कार प्रभुम्मा परम तपस्या और गायकरी मंत्र से भरकर परम पावन वस्तु दूसरी कोई नहीं है, केवल गायकरी मंत्र का जप करने वाला जितेन्द्रिय भामर भीष्म है। इस लोक में जिसका चित निर्मल शुद्ध है वह तीर्थ में स्नान कर चुका है वह प्रकार के मन से रहित है और उसने सैकड़ों योद्धाओं द्वारा देव किया है मुने वह जिस प्रकार निर्मल होता है वह उपाय सुनो जब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न तभी चित शुद्ध है अतः चित शुद्धि नष्ट हो जाते हैं और मानसिक मल का नाश होने पर भगवान विश्वनाथ की कृपा इस शरीर का त्याग करके मनुष्य पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है मनुष्य को भगवान विश्वनाथ की कृपा होने में वेदों और स्मृतियों द्वारा बताए हुए सदाचार को ही प्रधान हेतु माना गया है इसलिए उसका पालन अवश्य करें विधि पूर्वक संध्या Pratidin Pratekal, Duhari rata rata ucza, Malut sarg, Adi awashya gyni, pachat, Ango ki Achman, tathah, Aachman, Kullha karay, Phrir, Dant, Dhawan karay, Isnan ke dwoara, Samahty sariil ko, Sudh karke, Pratyekal Anik Prakarki Shastruka, Shastroka, Anoshilan karay, Pavitru, Hidkari tathah, Budhiman, Shishy ko, Padawaj, Or, yug, aevan, šeem, आदि की समृद्धि के लिए परमेश्वर की शरण ले तदनंतर मध्यकाल के नृत्य कर्म का अनुष्ठान करने के लिए पूर्वतक रूप से स्नान करें इस स्नान के पश्चात मध्यकाल की संध्या करें तत्पश्चात चूल्हे की आग को प्रज्वलित करके बढ़वेश जीव करें निष्पाव गोद उड़द केराव चना तेल में पकाई हुई वस्तुएं तथा सब प्रकार के नमकीन भोजन विष भोजन में त्याज्य हैं हरे हरे मटर वरण भोजन बच्ची ही वस्तु अथवा वासी अन्न इन सब को विषुज्य कर्म में त्याग देना चाहिए राही जीविकाहीन विद्यार्थी गुरु का, का पोषण करने वाला सन्यासी और भमचारी ये छह धर्म भिक्षु को कहे गए हैं राही को अतिथि जानना चाहिए और वेदों के पारंगत विद्वानों को अनुचान कहते हैं ये दोनों भवलोक प्राप्ति की इच्छार्वाले सद्ग्रहस्तों के लिए परम सदैव सम्मान्य है। साइकाल की संधाव पसना एवं गायत्री जप करके घर पर आए हुए अतिथि का मधुर वचन करने के लिए स्थान आश्रन तथा और अन्य जल आदि के द्वारा धनुवाती सत्कर्म करें। इस प्रकार रात्रि का प्रथम प्रयाह व्यतीत करके शेयन करें। रात में अहिंग � भोग से कुछ कम ही खाना चाहिए। संस्कारों का संक्षिप्त परिचय धर्मचारी एवं धर्मचारी आश्रम के धर्म इसकंध कहते हैं घुमज ब्राह्मण क्षेत्रीय और वैसे ये तीनों वर्ण द्विज माने गए हैं जिसका दो बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं ये ब्राह्मण आदि वर्ण पहले तो माता से उत्पन्न हुए है। और फिर इन सब की गर्वाधान आदि से लेकर अत्यतिष्ठित कर्म तक समस्त वैदिक मंत्रों से संपन्न होती हैं। बुद्धिमान पुरुष रितुकाल में रजस्वलास्त्र के स्नान आदि से शुद्ध हो जाने पर उसके भूतर गर्भ का आधान करें। गर्वाधान कर्म में मूल और मध्य नक्षत्र को त्याग दें। गर्भ का बालक जब उधर में चन्न उसके पहले ही उसका पुश्बल संस्कार होना चाहिए तब पचास छठे या आठवें महीने में सिमंत विवन संस्कार करें जब बालक प्रत्यन हो जाए तब परन्तु जातकर्म संस्कार करें ग्यारवें दिन नामकरण और चौथे महीने में बालक के घर से बाहर निकलने का मूर्त घरें छठे मास में अन्नप्राशन और एक वर्ष में चूड़ा कर्म करें अथवा अपने पुल में जैसा आचार हो वैसा करें इन सब संस्कारों को करने से बीज अथवा गर्भ जनित दोष नष्ट हो जाते हैं कन्याओं के लिए ये सब संस्कार बिना मंत्र के करने चाहिए केवल हुआ संस्कार मंत्र करने का विधान है ब्राह्मण सातवें या आठवें वर्ष में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के बाद योग्य हो जाता है छेत्री ग्यारवी वर्ष में और वैश्य बारवी वर्ष में इसके योग्य होता है अथवा जैसा अपने कुल का आचार हो वैसा करना चाहिए ब्रह्मन् ब्रह्म तेज की बुद्धि के लिए पांचवीं वर्ष में बालक की च्छा रखने वाला, छेत्रे-छेते वर्ष में और बेसियाँ विवर्ष में, में मौजी मोखला धारण करें गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का उपनियन संस्कार करे, उसके उसी समय महाविहार पितु वर्ग गायत्री मंत्र का उपदेश दें एवं मेदु का स्वाधाय करवाएं साथ ही शिष्यों का सोचा चार के पालन में नुक्त करे� ब्रह्मचारी बालक पूर्वतक विधि से सोच और आचमन करें दांत और जीभ की अच्छी तरह शुद्धि करके शरीर को खूब मल-मल कर स्नान करें स्नान के समय जल देवता संबंधी मंत्र का भी उच्चारण करें तत्पश्चात यत्न पूर्वक प्रणायाम करके दोनों संध्याओं के समय सूर्य का उपस्थान करें फिर गायत्री जप से निवृत्त होकर अग्निहोत्र करके ब्राह्मण को प्रणाम करे ब्राह्मण के समय इस प्रकार कहें अमूक गोत्र अमूक शर्माहा भो ब्राह्मणा भोतो भिवादे मैं आपको अगोत्र और अमूक नाम वाला हूँ विपुलवरों आपको मैं प्रणाम करता हूं जो सदा गुरुजनों को प्रणाम करता है और बड़े बुद्धि की सेवा में तक परहता पर है उसकी आयु यश बल और बुद्धि प्रतिदिन अधित बढ़ती है शिशु को चाहिए कि वह गुरु के बुलाने पर उनके समीप बैठकर पढ़े निष्ठा में जो अन्न प्राप्त होवे गुरु की शिवा में निवेदन करे मन और क्रिया सदा गुरु के हित का कार्य करे जो छात्र साधु विशवास पात्र ज्ञानवान धन देने में समर्थ शक्तिशाली कर्तव्य उन सबको धर्म की दृष्टि से पढ़ाना गुरु का कर्तव्य है अर्थ के लोभ से नहीं ब्रह्मचारी शिष्य मेखला दंड ये जो पवित्र और मृगचर्म धारण करे उत्तम ब्राह्मण के यहां से अपने निर्वाह के लिए भिक्षा ग्रहण करें।